कहा <Duo> सकी यो तनुरी तनुधारी जो मोहय रूप निहारी जो नमो <हया> रूप निहारी को स प्रेम बोली मृदु बानी प्रेम बोली मधुबानी जो मैं सुना सुनहू सयानी जो नहीं सुना सुनु सयानी ए दो दसरथ के डोटाथ दस के डोटा बाल मरा लन के कल जोटा बाल मरालिक कौशिक मख के रतवारे कौशिक मख के रतबारे साचर म घात कल कंज विलोचन श्याम गात घात विलोचन जो मारी ज मधुमोचन मधुमोचन ज्यो मारीभुज मधुमोचन कौशल्या सो सुख खानी कौशल्यात सुख कहानी नाम राम धन सायक पानी राम धनुषायक पानी गौर किशोर वेशर का गौर किशोर वेशे कर सर छाप राम के पाचे राम राम के पाचे लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुम सकिता सुसमित्रा माता गिता सु तुम माता विप्रकाश करि बंद दो मग मुनि बधू धारी प्रकाश करि बंद दो मग मुनि बधू धारी आरे देखन चाप मख सुनिहर सिंह सब नारे देखन चाप मख सुनिहर सी सब नारी रामचंद्र की मान की की बोलो भाई सब संतन अब स्मरण करें कि भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्री जी मुनिगण सब जनकपुरी पहुंच गए जनक जी ने आकर के उनका स्वागत भी किया और उनको ठहरने के लिए उनके अनुपुर उचित स्थान दिया उस दिन फिर सायकाल दोपहर के बाद भगवान राम और लक्ष्मण जी जनकपुरी में नगर देखने के लिए गए मार्ग में जब जा रहे हैं तो वहाँ लोगों ने उनकी सुंदरता को देखा भगवान राम और लक्ष्मण बहुत सुंदर है उनके वीरता की कथा भी नगर में प्रचलित हो गई थी वो भी सब लोगों ने एक दूसरे को बताई तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उससे मालूम होता है कि जनकपुरी के लोगों को भगवान राम के और लक्ष्मण की जानकारी हो गई उनका परिचय हो गया कि ये भी जनकपुरी में आ गए हैं और ये कैसे हैं ये भी मालूम हो गया तुलसीदास जी वर्णन करते हैं नगर की महिलाओं के द्वारा जनकपुर की स्त्रियां जो है ये भगवान श्री राम जी के संबंध में बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी के संबंध में बात कर रहे हैं इसका अर्थ है कि स्त्रियों को तो तब पता चला पुरुषों को तो पहले पता चल गया वो बाहर जाने वाले लोग सबसे मिलने जुलने वाले तो उनको आपस में एक दूसरे की समाचार आते आते इन सब पुरुषों के पास भी आ गए और उसके बाद उन पुरुषों ने आके घर में स्त्रियों के बीच में भी चर्चा की तो स्त्रियां भी सब जान गई उनका सब परिचय की कहा कौन है किसके पुत्र है कहाँ से आए हैं ये सब बातें हमको मालूम हो गई तो वे सब स्त्रियाँ जब आपस में बात करती हैं तो भी जिनको नहीं मालूम है जो बातें वो एक दूसरे को मालूम होती हैं एक को कुछ मालूम है दूसरे को कुछ मालूम है तीसरे को कुछ मालूम है तो वह सब जब उनकी चर्चा करती हैं तो एक की चर्चा से दूसरी की चर्चा सुन करके दूसरी स्त्रियाँ भी पसंद होती हैं सुनती कि है यह हमको नहीं मालूम था और उसको जान पसंद होती हैं यहाँ इस प्रसंग में देखते हैं कि तुलसीदास जी ने आठ स्त्रियों की चर्चा की है वे आठ स्त्रियाँ जो है वो क्रम क्रम से एक एक के बाद एक एक बोलती हैं और सब भगवान राम का परिचय ही देती हैं तो वैसे तो मुख्य बात भगवान राम का कैसा संघर्ष रूप है कैसी उनकी महिमा है शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद विषय तो वही है उसी की चर्चा करनी है लेकिन अब चर्चा हो रही है जनकपुर की स्त्रियों के द्वारा <tos> तो उनके मनोभावों का भी पता चलता है कि वो जब विचार करती हैं भगवान राम के संबंध में जानती हैं तो उनके मन में क्या प्रतिक्रिया होती है कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं <tos> उनके मन में भी भगवान राम लक्ष्मण इनके संबंध में एक प्रेम भाव उनके मन में उत्पन्न होता है तो उसके प्रेम को कभी कभी ये स्त्रियाँ आपस में मोह भी कहती हैं कि इनको देख करके तो मोह उत्पन्न होता है <tos> मोह में पड़ते हैं ऐसे करके वो बोलती है मोह के पर उनके प्रेम का है भगवान श्री राम जी के सौंदर्य को देख करके उनकी वीरता को देखकर के सब कथा को सुनकर तो उनकी प्रतिक्रिया का भी वर्णन समय होता है पिछली बार हम देख रहे थे कि जनकपुरी की एक स्त्री ने जो सब आ करके अपने अपने खिड़कियों से झाकने लगी थी देखने लगी थी उनमें से एक ने भगवान राम की सुंदरता का लक्ष्मण जी की सुंदरता का वर्णन किया केवल शारीरिक सुंदरता का वर्णन था कि नेत्र बहुत सुंदर हैं, श्याम वरण है वर्ण है पीताम्बर धारण किए हुए हैं वह ऐसे सुंदर हैं कि ऐसी सुंदरता की क्षमता किसी से की जाए तो संसार में नहीं दिखाई देता है यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनकी तुलना के योग्य नहीं है उसका कारण उसने बताया कहा कि देखो ब्रह्मा जी के दो तो चार चार मुख हैं उनमें क्या सुंदरता है शंकर जी के पाँच पाँच मुख हैं उनमें क्या सुंदरता है और विष्णु भगवान के चार चार हाथ हैं उनमें क्या सुंदरता है तो सुंदरता ये है मैंने सब अंग परिपुष्ट सुस्त अब जैसे पुरुषों को सुंदरता अच्छी लगेगी तो वैसे ही लगेगी जैसे कि पुरुषाकार फ्री होता है वैसी सुंदरता अच्छी लगेगी इसलिए सबको भगवान राम उसी प्रकार के तो पुरुषाकार में है तो वैसी ही सुंदरता अच्छी लगेगी एक मनोरंजन की बात कथा आती सुंदरता के संबंध में कि लोगों के मनोभाव कैसे काम करते हैं जब लंका का युद्ध तो समाप्त हो गया और सबको उनको सीता जी को ला करके भगवान राम के पास लाया गया तो बानर लोग सोचने लगे दौड़ दौड़ के देखने लगे कि आखिरकार जिन सीता जी के लिए इतना विशाल युद्ध हुआ और इतना रावण मारा गया इतने दिन तक इतना संघर्ष करना पड़ा तो सीता जी कैसी होंगी जरा देखें तो सब बानर टूट पड़े देखने के लिए और बानरों ने सुंदरता को कहा भी कि हाँ कि सीता जी बहुत सुंदर हैं उनके लिए ये दुर्गा तो अच्छा है लेकिन एक टिप्पणी उसके साथ में बोल दी सर्वांग सुंदरी सीता पुछहीना न शोभते पुछहीना न शोभते कि मैंने पूछता ही नहीं बानर को सबसे अच्छी सुंदरता क्या लगे जैसे सुंदर भी हो पूछ भी हो लंबी पूछ हो मजबूत पर तो बानर सुंदर दिखाई दे और बिना पूछ का कटा पूछ का बानर है उसमें क्या सुंदरता तो अब वो देखो बानों की सुंदरता का कॉन्सेप्ट क्या है वो अपने जैसे उनकी पूर्व धारणा व्यक्ति की होती है उसी प्रकार से विचार करता है ये सब मनोविज्ञान की बात है कैसे मानसिक दशा कैसी होती है तो कैसे सोचता है कैसे समझता है उसका मन कैसे कार्य करता है तो ये तो अभी ये सब स्त्रियाँ जो हैं ये है भगवान राम को तो देख करके जब देखते हैं कि एक सिर वाले दो हाथ वाले और स्वस्थ शरीर वाले पुष्ट अंग वाले सब अंग प्रत्यंग सब बहुत सब बैलेंस्ड तो सुंदर हैं सब प्रकार से तब उनको सुंदरता अच्छी लगी उनकी कहा ऐसी सुंदरता है ऐसी सुंदरता तो न ब्रह्मा में न विष्णु में न महेश में और और देवताओं के कहते ही क्या जाए <coughs> इंद्र बहुत सुंदर हो सकते हैं देवताओं के राजाएं लेकिन उनके हजार हजार आंखें हैं तो भी क्या सुंदरता देव भर में आंखें ही आंखें हो तो कोई सुंदरता सब ऐसे जो है वह हर जगह इनको जो है उनमें दोष दिखाई दी आगे चल के फिर देखेंगे जब वो बारात निकलेगी जनकपुरी में और सब बारात जब सीता जी के द्वार पर जाने लगेगी उस समय भी भगवान राम के घोड़े पर बैठे हुए जाएंगे, वहाँ भी सुंदरता का वर्णन है वो स्थान अपने प्रकार का देखने को है और सब लोग जब देखते हैं उनको सुंदर रूप में तो कैसे कैसे देखते हैं उनके मनोभाव क्या क्या हैं वो सब उसके बहुत ही जो काव्य कारण है वो भी है और भगवान राम के जो तो महिमा है ही है उसका भी अपना आनंद है अब यहाँ हम देखते हैं कि एक उस स्त्री ने जिसने कि भगवान राम की सुंदरता का लक्ष्मण सुंदरता का वर्णन किया उसके बाद में एक दूसरी जो सकी है उनकी वो उनके संबंध में कुछ और बातें बताती है और उनका ये परिचय देती कि कौन है कहाँ से आए हैं तो उसको ये भी मालूम है पहली को ऐसा मालूम है कि तो देख करके पहली बार उसने शायद देखा भगवान राम को तो उनका सुंदर रूप तो बहुत अच्छा उसको लगा लेकिन उससे ज्यादा पता नहीं था कि आए कहाँ से हैं कौन है तो दूसरी जो है वो हो उनका और पक्षय देती है कहते कहू सकी असकत बरदारी जो नमो भैया रूप निहारी ये पहली वाली ही सखी का वर्णन है जिसने पहले भगवान राम का उनका सुंदर रूप देखा वो कहते सुंदर हैं चूंकि उनकी सुंदरता को देख करके उसके स्वयं ही मोह में पड़ गई थी उनको देखती ही रह गई थी उसकी दृश्य हटाई नहीं हटती थी उसे लगता संसार में से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं तो उसने ये उसने अपने कहा क्या पर उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि, कि असकोट अनुधारी संसार में ऐसा शरीर कौन होगा कि जो नमोह ये रूप निहारी जिस को रूप को देख करके जो नमोहित हो अब जो नमोहित नम तो में संसार में सम्मोहित सं हो जाएंगे ये भाव कहा जाए क्योंकि स्वयं बहु में पड़ गई इसलिए कह साहित्य दुनिया तो होगा हमको हो गया तो कौन से विशेष बात ऐसे करके वो बोलती थी <coughs> तुलसीदास जी जैसा मनोवैज्ञानिक शास्त्रकार जैसे मनोवैज्ञानिक हैं उतनी मनोविज्ञान की स्थिति तक सारा साहित्य दुनिया भर का इकट्ठा किया जाए पश्चिमी साहित्य में मनोविज्ञान सब तो उन्होंने ये जरूर है कि उनके सबके परीक्षण किए हैं और उनके एक्सपेरिमेंट किए हैं और एक्सपेरिमेंट के ऊपर उन्होंने अपने फैक्ट्स आधारित किए हैं ये उनकी जरूर बात है लेकिन इनके ऋषियों के जो मनोविज्ञान है ये सब इंट्यूशनल है इन्होंने सब अपने अंदर से बिना टेस्टिंग किए हुए बिना इस प्रकार के किए हुए अपने आप ही अपनी अंतर से ये सब देख करके सारा मनोविज्ञान के, के सिद्धांत सब उन्होंने उद्घाटित कर दिए इसी प्रकार के वर्णन किए जैसे प्रसन्नान कोई जहाँ जैसे आई है वैसे वर्णन उन्होंने कर दिया है बोली बगानी को मैंने कोई दूसरी जो सखी थी वो इस प्रकार से <coughs> बोली बोली मृदबानी मैंने बड़ी कुमलता के साथ में उसने कहा मैंने जैसे कि भगवान राम में श्रद्धा भी हो भक्ति भी हो ऐसे भाव से वो बोली <coughs> कि जो मैं सुना सो सुनो सयानी कहा कि जो मैंने सुना है ना तो वो भी तो सुनो और भी बात मैंने सुनी उनके संबंध में सयानी कहकर उस सखी को संबोधन कर दी जो पहले बोल रही थी उसी को सुना करके बोल रही है और पहली सखी सयानी क्यों है वो क्योंकि उसने भगवान राम की सुंदरता को देख करके और उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन करके ऐसे कर लिया जिसे मालूम हुआ कि उसको सुंदरता के संबंध में उसे मन बहुत ज्ञान है तो उस ज्ञान की प्रशंसा भी उसने की ये बात तो ठीक है भगवान राम बहुत सुंदर हैं और तीनों देवताओं से भी ज़्यादा सुंदर हैं यानी उनके भी आदि कारण हैं ऐसा तुम्हें ज्ञान जैसा तुम्हें है वो एक अद्भुत ज्ञान है नहीं? उसकी प्रशंसा की फिर कहती ये है कौन कहते ए दो दशरथ के लोटा ये महाराज दशरथ अयोध्या है, है उनके दोनों ये पुत्र हैं डोटा छोटे बालक को कहते हैं ये ग्रामीण भाषा जो उधर के ओडी भाषा में उस प्रकार का शब्द तो कहीं कहीं ग्रामीण भाषा के शब्द भी बड़े मधुर हैं उनके लगते हैं ग्रामीण भाषा जरा पिछड़ी हुई भाषा जैसी लगती है असंस्कृत भाषा लगती है लेकिन उस भाषा में भी अपना लालित्य है ग्रामीण भाषा में तो ये वहाँ शब्द बोलते हैं ये दो दशरथ के लोटा ये दोनों महाराज दशरथ के दो पुत्र हैं छोटे पुत्र दो ही ये है तो दशरथ जो है चक्रवर्ती राजाओं समय थे और महाराज जनक से भी बड़े राजा थे, तो इसलिए जो है उनकी प्रशंसा कहा जो उनके पुत्र हैं तो फिर एक महत्व बुद्धि उत्पन्न हुई ऐश्वर्य भी आया भगवान राम के पहले वर्णन में जो सखी ने वर्णन किया उनका माधुरी का वर्णन किया रूप का वर्णन किया उनकी मधुरता का वर्णन किया अभी उनके ऐश्वर्य का भी वर्णन किया तो भगवान राम के दो यानी भगवान है ये कोई भी अवतार है परमात्मा है भगवान राम चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो उनकी जब महिमा दाई आती है तो उनके माधुरी का भी वर्णन करते हैं ऐश्वर्य का भी वर्णन करते हैं दोनों बातों माधुरी निधान में है ऐश्वर्य निधान में है।, है तो अब ऐश्वर्य निधान की सूचित करने के लिए कहते हैं महाराज दशर ये दोनों पुत्र हैं और बाल मरान के ये दोनों जो है ऐसे मालूम होते हैं जैसे दो हंस के दो बच्चे ऐसे हंस तो वैसे सुंदर है लेकिन हंस के बच्चे और भी सुंदर लगेंगे तो बाल मराल के मैंने हंस माना मैं हंस बाल मराल में छोटे हंस जो है उनके कल से कल जो सुंदर जोड़ी जोटा में जोड़ी एन, एन की दोनों की जो दो, जोड़ी है दो हंस है। एक हंस हंस प्राय सफेद हंस होते हैं, लेकिन एक काला हंस भी होता दो प्रकार के हंस तो एक नील हंस है और एक गौरव है इस प्रकार के दो हंसों की जोड़ी है ऐसे करके उनकी जो वो कहने लगी तो एक तो इनकी सुंदरता आ गई बाल मरानी करके के कई गुण आ गए जैसे दो हंस होते हैं वो है वे निर्विकार होते हैं शुद्ध होते हैं हंसरोवर के रहने वाले हैं पक्षियों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे करके जो है वो जो गुण हंस के होते हैं उस प्रकार के गुण इनमें मिले हंस में जो है ये है नील विवेक का गुण जैसे है तैसे तो जिन व्यक्तियों में ऐसा विवेक का गुण है वे बुद्धिमान माने जाते हैं श्रेष्ठ पुरुष माने जाते हैं तो वो भी हंस की तुलना उनके दिए थे हंस की तुलना दूसरी अनासक्ति की भी है कि ये जैसे हंस जन्म रहते हुए भी जल का प्रभाव हंस के ऊपर नहीं पड़ता उससे अस्पष्ट रहता है उस प्रकार से भी इनकी अनासक्ति की भी एक महिमा व्यक्ति की है जो व्यक्ति जितना ही आसक्ति में है उतना ही एक प्रकार से मानसिक रूप में क्रूप हो जाता है जितना ही अनासक्त है उतना ही उसका आंतरिक सौंदर्य है ये भी भगवान राम की बाल मरारंग का सुंदर वर्णन करके वो भी बता देते हैं मुनि कौशिक मक्के रखवारे और कहते हैं कि देखो ये है हालांकि दो बहुत छोटे बालक जैसे वर्णन पहले कर दिया लेकिन कहती हैं बड़े शक्तिशाली ये जो कौशिक जो हैं वो विश्वामित्र जी उनकी यज्ञ तो की रक्षा करने वाले हैं तो उनकी यज्ञ की रक्षा करने वाले कौशिक यज्ञ की रक्षा करने वाले है तो उसका संकेत ये भी है कि जितने भी विप्रजन हैं, साधु लोग हैं यज्ञ करने वाले हैं उन सब की रक्षा करने वाले तो है। यह हैं कौशिक थोड़े कौशिक की रक्षा करने वाले हैं तो ऐसे महान हैं, ऐसे सत की रक्षा करने वाले हैं और फिर जिन रण अजर निशाचर मारे और युद्ध में उन्होंने बहुत से निशाचरों को मार दिया ऐसे सामर्थ्य में तो ये शक्ति की सूचक है उनका मैंने केवल ये मधुर रूप मा सुंदर ही सुंदर नहीं है ये महान शक्तिशाली है ऐसे निशाचरों का भी मध कर सकते हैं उनका श्रंग कर दिया का करते हैं, कहते हैं कहते कि देखो, जो श्याम गात मारी मोचन वे मारी और सुबुज सुबाह के मद का मोचन करने वाले हैं अब इनको ऐसा नहीं कहा कि इनका मारने वाले हैं क्योंकि मारिज को तो मारा नहीं था मारिज को तो एक बार मारा दूध गिरा जा करके तो लेकिन उसका भी अहंकार उसका भी नष्ट हो गया वो बड़ा अपने समझता था। तो उसका सारी शक्ति का गर्व चूर हो गया उसके बाद में फिर उसने लोगों को सताना मारना उसने छोड़ दिया तो उसका मदमोचन हो गया लेकिन दूसरा जो स्वभाव था वो उसको तो मार ही दिया तो इसलिए कहते हैं कि ये इनके मदमोचन इनके हुए तो ऐसे शक्तिशाली इनकी शक्ति का सूचक है और फिर कहा कि देखो कौशल्या सुत सुख सुख खानी भी कौशल्या के पुत्र पहले बताया महाराज दशरथ के पुत्र है फिर कौशल्या के नाम इसमें परिचय में पहले राजा जनक को विश्वामित्री जी दे चुके हैं उनमें ये बातें बता चुके हैं वहां वो कह चुके हैं कि महाराज दशरथ के पुत्र हैं तो विश्वामित्री जी ने महाराज दशरथ के पुत्र तो जनक जी को बता दिया था और ये भी हो सकता जनक जी के साथ में बहुत से मंत्री और बहुत से और विप्र गए थे उनके परिवार के बहुत से लोग गए थे तो वो सब बातें सुने आए हों और वो परिचय की बातें फिर में भर में फैल गई हों प्रकार से महाराज दशरथ के भी दो पुत्र आ गए हैं और वो भी ऐसे ऐसे करते ही हो गया हो लेकिन वहाँ ने ये नहीं बताया था कि ये कौशल्या जी के पुत्र हैं और ये इनके सुनीता जी के पुत्र हैं या किसके पुत्र हैं ऐसा किसका वर्णन वहाँ पर उन्होंने नहीं किया था लेकिन यहाँ से ये मालूम होता है कि ये जो सखी जो है वहाँ का ये सब वर्णन कर रही है उसके परिवार के कुछ लोगों का संबंध अयोध्या से है कोई कोई कहते हैं कि इसके घर की एक पुत्री है, एक बहन या कोई जो है वो अयोध्या में भी ब्याह थी और उनका आना जाना था तो वहाँ के समाचार यहाँ पर भी जनकपुर में आते रहते थे तो उसको मालूम हो गया कि देखो ये जो बड़े वाले जो है ये कौशल्या जी के पुत्र है और हमारा बसो किरानियां तीन रानियों के नाम भी लोगों को मालूम कौन किसके पुत्र हैं ये भी उनको लोगों को मालूम हो गया था तो वो बताती है कौशल्या सुख सुखानी ये जो है श्याम वरण के हैं कौशल्या जी के पुत्र हैं और नाम राम धन सहायक पानी इनका नाम राम है तो नाम भी उसे पता है और लोग तो देख सुंदर सुंदर तो बता रहे हैं लेकिन कौन है ये नहीं पता तो परिचय बता दिया नाम बता दिया कि इनके पुत्र हैं ये सब बता दिया तो इससे ज्यादा जानकारी इनके संबंध में है धनुष्बा तो धारण किए हुए जो है ये ये भगवान राम का नाम राम है एक ये भी है ध्यान में रखने की बात जब वर्णन होता है तब स्त्री स्वभाव के अनुसार तो स्त्रियां तो जब वर्णन करेंगे तो तो बताएंगी कौशल्या के पुत्र हैं सुमुत्रा का पुत्र हैं ये इनके पुत्र हैं इस प्रकार से उनकी माताओं के भी नाम लेती हैं स्त्रियां ले सकती हैं उनके मनोभाव के अनुसार क्योंकि तो तो स्वयं भी कहेंगी कि इनकी माँ का नाम क्या है कुछ पूछे स्त्रियाँ पूछ भी सकती हैं लेकिन पुरुषों के बीच में ऐसी चर्चा नहीं होती के बीच में बताया जाएगा कौन है तो पिता की दे देंगे उसी का पुत्र है इतनी बात से पर्याप्त हो गया वहां ये नहीं पूछेंगे इनकी मां का नाम भी बता पुरुषों के बीच में की माता की, की चर्चा और उसकी बात को नहीं पूछताछ की चर्चा नहीं करते ये एक व्यवस्था इसी प्रकार की मान्यता इसी प्रकार की मान्य इसलिए यहाँ पर स्त्रियों की जब बात आई तब तो उनकी माता का भी वर्णन संपत्ति है फिर कहती है कि देखो ये तो भगवान राम हैं और जो दूसरे हैं उनका परिचय वो देती है कहती दूसरे जो हैं ये लक्ष्मण हैं ये कौन है गौर किशोर वेश छे ये जिनका की गौरव गौर जिनका स्वरूप और करे हुए भगवान राम के पीछे है इसके माने ये भी सूचना मिलती है भगवान राम जब मार्ग में जा रहे हैं तो आगे आगे आप भगवान चल रहे और पीछे पीछे लक्ष्मण जी उनके चल रहे है वहाँ पर जनकपुरी के सड़कों के ऊपर तो कहते लक्ष्मण राम नाम लग इनका नाम लक्ष्मण है। तो ये के छोटे भाई लेकिन छोटे भाई हैं इसके माने कि कौशल्या के, के पुत्र नहीं है ये कौन है सुन सकता सुमित्रा माता तो कहते सुन सती उनके पिता इनकी माता का नाम सुमित्रा है लक्ष्मण जी की माँ का नाम सुमित्रा ये पक्षय हो गया अब इन्होंने जो कार्य किए फिर उनको वर्णन करती है, करे, तो क्या, क्या है? की की, कि करे मधु पहले बाधा पहुंचा रहे थे तो निशाचरों को मारा और उनको उनकी रक्षा की यज्ञ करने के लिए उनको अवसर प्राप्त हुआ ये सब करके एक महान कार्य तो ये किया और दूसरा महान कार्य जो उन्होंने भी हाल में किया वो मग मुन बधू उधार मार्ग में मुनि की वधु का उद्धार किया मुनि की बधूक मे गौतम पत्नी अहल्या का उद्धार किया को बता दिया कि वैसे सुंदरता तो बहुत रोग हो सकते हैं लेकिन सुंदरता के साथ में वीरता हो यह मुश्किल है जो वीर होगा हो सकता है कि वीर में सुंदर न रहे क्रूपता आ जाए कर्कशता आ जाए यह सुंदरता होगी तो उसमें वीरता नहीं लेकिन भगवान राम में लक्ष्मण में इनमें दोनों में दोनों बातें एक साथ हैं शंकरी भी है और उनके बल भी उनमें दोनों का एक साथ संयोग होना ये मुश्किल बात है अब कहते हैं कि ये जो है वीर तो है लेकिन वीर के बाद एक वीरता इसमें और भी है और ये वीरता जो कोई लौकिक वीरता नहीं है मुन उधार के माने पत्थर बनी हुई अहिल्या जो थी उसके चरण का स्पर्श करके उसका उद्धार कर दिया वो फिर अपने स्वरूप में आ गई बुरी पत्नी को अहिल्या माने एक प्रकार से जाग उठी और फिर वो अपने सब लोग चली गई और उसको जो है वो वही गति प्राप्त हो गई जो उसके पति को प्राप्त हुई थी ये सब बता दिया तो ये तो अलौकिक बात है मैंने साधारण बात नहीं तो उसकी अलौकिकता का भगवान की जो भगवत्ता है उसका भी परिणाम कर दिया कि ऐसे सामर्थ्यवान है आए देखने में चापमक और सुन हर सिंह और ये यहाँ पर धनुष ये सुनकर के सब स्त्र प्रसन्न अब देखो प्रतिक्रिया भी हुई होगी सुनने वाली जो जितनी स्त्री थी जब इनकी इस महिमा भगवान के नाम को सुनी तो उनके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा भाई जब इन्होंने मुनि पत्नी का जो है अहिल्या का उद्धार कर दिया जो की पत्थर बनी हुई थी एक समस्या बनी हुई थी तो ऐसे यहाँ पर भी जनक जी भी जानकी जी भी एक समस्या बनी हुई है समस्या ये कि कितने बार प्रयास किया गया की कि इनका विवाह हो कोई इनके योग्य बल प्राप्त हो लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ अब ये आकर के उस समस्या का हल कर देगी आशा बन रही कि अब जो है इनका विवाह सीताजी से हो जाएगा और सीताजी के अगर ऐसा मन में आने लगा वैसे आगे चल करके देखेंगे कि दूसरी सख्तियां यही बात को जो प्रतिक्रिया उनके मन में इसके कहने के कारण हुई वे प्रकट करने लगती हैं कि हाँ बात तो ऐसी है और आगे देखिए क्या कहती हो देख राम छब को जोग जान की यह बरुवाई यह बरुवाई जो सकी नई देख नर नाहहरी हठ कर भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन माने समेत सादर सन माने सखी परंतु पन राउन तजयी पनराउन तजयी विधि बस हठिय कही भजई वो कह जाओ लगे हे विदाताब करो सुनी उचित फलदाता तो जानकी मिलई बरुहू तो नाहिने आलही संदेह जो विधि बस बने संजोगुस लोग तो करत सब तो लोग सख हमारे आरती यही नाते नाते ना तो हम कहूँ सके इनकर दर्शन दूरी दर्शन दूरी ये तब हो ही जब, पुराकत भूरी। ये संगत तब हो ही जब पुराकत भूरी। ये संगत तब हो ही जब पुराकत भूरी योज पुण्यपुराकृत भूरीतो पुण्यपुरा भूरिशियामचंद्र की जय पौन सुत स्वा की जय तो स्त्रियों की बातें तो हो गई दो महिलाओं ने बोला उसके बाद तीसरी कहती है कि देख इनाम नाम चलो को एक अब उनके नाम किसी के नहीं है इसलिए कोई एक कोई ये मैंने दूसरी सखी किसी ने अन्य ने ऐसा कहा वो क्या कहने लगी जो भी जान की ये बलुआई अब जो भूमिका तैयार हुई थी अभी तक पिछली बारी सखी ने बोला था कि इनकी ऐसी ऐसी महिमा है ये, ये कार्य इन्होंने किए है तो उसके मन में प्रतिक्रिया हुई उसने सोचा की बस इसके माने इन्हीं के साथ में सिद्धानी का लुवाह होना चाहिए जोग यानी कि यही बरुआ है सीता जी के सके नहीं है ना हो वो ये कहती है उत्प्रेक्षा करती है वो कहती है कि देखो कि अगर जनक जी ने देखा होता कदाचित इनको तो वो भूल जाते इस बात को कि धनुष टूटे और ये हो या यज्ञ हो तब उसमें जा करके इनका विवाह हो तो गति से भूल जाते पन्नेरी हटे करीब विवाह हो तो वो जो उन्होंने जो, जो इस प्रकार का था जाता जो सके नहीं देख नर ना परिहर परिवर्न त्याग देना वो जनक जी अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देते कहते हमने हमें प्रतिज्ञा की वो छोड़ी अब हमें ठीक हमने प्रतिज्ञा ऐसी की थी कि जानकी जी को अनुकूल बर मिल जाए और जब वो मिल गया हमको तो क्या करनी प्रतिज्ञा थोड़ा था ऐसा कर देंगे वो और सोच करके फिर हठी करिए विवाह कहते कर तो तो हमें निशान विवाह कर ऐसा करेंगे तो वो अपने मन से कल्पना करती जनक जी ऐसा कह सकते हैं इतना कहकर चुप हो गई मानो अब भगवान श्री राम जी सबके लोगों के मन में जान कीजिए भगवान श्री राम जी की विवाह की एक बात समझ में आने लगती है एक देखो बात ये भी होती है संसार में एक मनोविज्ञान ये भी है की जब जो घटना घटनी होती है वो व्यक्तियों के मन में भासित भी होने लगती है और लोग बात बहुत कुछ कहीं न कहीं से उसी प्रकार की चाहना भी होने लगती है ये पीछे पीछे मानो जो घटनाएं आगे घटने वाली है वो उसके पहले पहले लोगों के मन में वो घटनाएं घटने लगती हैं। नियम यह है कि सूक्ष्म के ऊपर स्थूल आधारित है स्थूल सृष्टि का आधार क्या है सूक्ष्म तो स्थूल घटनाओं का आधार क्या है सूक्ष्म घटनाएं सूक्ष्म घटनाएं कहाँ घटती है व्यस्त के मन में है, समष्टि के मन में इस क्रम से चलता है तो सारी सृष्टि को इसी रूप में देखे संसार को ऐसे देखते हैं तो इनके सबके मन में पहले ही से लगने लगता है कि इनका जानकी जी से भगवान शिवानी जी का विवाह हो जाएगा कोई तो, तो हो गई चौथी बोल रही है तो कहते हैं को है भूपति पहचाने उसने झट से कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है राजनक तो इनको पहचानते मुनि समेत सादर सन माने अरे जब ये आये थे तब विश्वामित्र जी के साथ में तब जनक गए उनका स्वागत किया था उनको जाकर उनको ठहरने के स्थान दिया था तो तुम कहोगे जनक जी को, को मालूम नहीं और उन्होंने देखा है उन्होंने निश्चय ही उनको जानते और इनका परिचय जैसे तुमने बताया कि ऐसे ऐसे करके ये हैं महाराज दशरथ के पुत्र हैं और यंग की रक्षा करने वाले हैं और अहिल्या को उद्वार करने वाले हैं ये सब बातें तो विश्वामित्र ने भी बता दी राजा जनक को तो ऐसा नहीं राजा जनक जानते ना वो सब जानते लेकिन जानने के बाद में भी अब जनक जी ने क्या किया न रावनता देखो लेकिन फिर भी राजा जनक ने तुम्हारी बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने फिर भी प्रतिज्ञा अपनी छोड़ी नहीं तुमने तो ये समझ लिया अपनी परिहार राजा जन जान देख लेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे लेकिन राजा जनक ने प्रतिज्ञा अपनी छोड़ी दें। दें। और विधि बस हटी